अथर्ववेदिया वेदिया उपनिषद में प्रथम प्रकरण का आगम प्रकरण आगम प्राधान्य द्वैत मिथ्यात्व का निश्चय इसका विचार हुआ अब द्वितीय प्रकरण हो गया वैतथ्य प्रकरण तर्क के आधार पर यह निश्चय किया जाएगा कि द्वैत मिथ्या है हाँ। इसलिए पहले प्रथम श्लोक में कह दिया वैतथ्यम सर्वभावान स्वप्न आहुर मनीषिण समृतवे न अतस्थान भावा न सारे जो स्वप्न में दिखने वाले पदार्थ ये मिथ्या होते हैं क्योंकि शरीर का अंदर और वो भी नाड़ी का अंदर में अनुभव होते है तो किन्तु वो देश वहाँ उचित नहीं है और आगे द्वितीय श्लोक में कहते हैं अधीर्गत वाच्य काल से गैसा प्रतिबुद्ध तो वही सर्वस्व तस्मिन देश से नीद्य तो जिस देश में वो अनुभव करता है बोल करके उसको लगता है वहाँ तक जाता नहीं शरीर से क्यों वहाँ तक जाने के जाकर के फिर आने के लिए जितना समय चाहिए वास्तविक उतना समय नहीं है तो शरीर से वहां तक नहीं जाता था स्थूल शरीर वहाँ तक नहीं जाता अगर स्थूल शरीर जाता है मानेंगे तो स्वप्नों अगर बीच में टूट जाता है तो वहीं रहना चाहिए तो किंतु ऐसा नहीं रहता है इसके लिए हम लोग भाष्य में विचार कर रहे थे इक्यासी पृष्ठा ष्ठ पंक्ति में रात्रो सुप्तो अहनी इव भावान पश्यती रात में सोया है किंतु देखता है पदार्थ सब दिन में जैसे उसका लगता है और बहु भी ही संगत बहुत के साथ मिलता है ये इस यत वो भगवती तेर गृह जिनके साथ वो स्वप्न में मिलता है अगर वास्तविक शरीर से गया होता तो वो लोग के द्वारा भी ये ग्रहण होना चाहिए न तो गृह किंतु दूसरे लोग तो इसको देखते नहीं जिनके साथ वो मिला है स्वप्न में ऐसा वो सोचता है वो लोग तो इसको देखे नहीं है तो ये प्रमाण है कि स में ये जाता नहीं टीका में यद्यपि रात्रो निद्रा उपगत तथा भावान अहनी, पश्यन इव चक्षुरादि तिथति सुप्त संहत चक्षुरादिकरणी पश्यपिद्राउप रात में वह निद्रा विश्राम के लिए गया तथापि भावान जो सब पदार्थ को देखता है वो सबको दिन में देखता है जैसा मानता है मानता है कि अभी तो दिन समय है ऐसा ही पश्चिम तिष्ट स पुरुष रात्रि में निद्रा अवस्था होने पर भी दिन में पश्चिम इव तिष्ट पुमान पुरुष दिन में जैसा देखता है ऐसे लगता है दूसरा चीज है सुप्त सोया हुआ संघ्रित चक्षण पी पश्यति। सुप्त सुसुप्ति समय में स्वप्न समय में चक्षुरादि जो होते है वो सब उपसंहारो हो जाते हैं उस समय में कार्य नहीं करते ये जो गोलोक इत्यादि सब वो कार्य नहीं करते तो नहीं करने पर भी उसको स्वप्न समय में लगता है मेरा चक्षु सब कार्य करते हैं इस प्रकार की लगता है और शयानुअपी पर्यटनम प्रतिपद्य सोया है बिस्तर में किंतु स्वप्न देखता है कि घूम रहा है कहीं यद्यपि सहाय विहीन सुपत तथापि बहु भी सहाय स्वप्न जिस समय में सोने के लिए गया बिस्तर में उस समय में सहाय विहीन अकेला ही गया था सोने के लिए यद्यपि सहाय विहीन सुप्त कोई साथ में नहीं था अकेला गया सोने के लिए तथापि तो बहु भी सहाय स्वप्नान जो स्वप्न पदार्थ सब देखता है उस समय लगता है हम लोग इतने लोग गंगा जी का तटबर खड़े होकर के देखते हैं तो वहाँ किन्तु तो कोई जो सुसुप्त में गया सुप्त अवस्था के लिए जब विस्तर में गया तो अकेला ही था तस्माद् तस्चित काल से कर्ण से सहकारिण से अभाव स्वप्नदर्शना तस्थ्या सिद्धमे हेतु से। पहला हेतु हो गया उचित काल अभाव स्वप्न अवस्था में ये जागृत सब इंद्रिय कार्य नहीं करेंगे ये करण से अभाव और सहकारिण से अभावी कोई सहकार्य भी नहीं है तो स्वप्न में जो देखता है इतने लोग हम लोग मिल करके ऐसा कार्य कर रहे हैं स्वप्न में कोई भी साथ में नहीं था सहकारिण से अभावी स्वप्न दर्शनाथ तो तथा भी स्वप्न दिखता है इसलिए तस्मिन मिथ्यात्व सिद्धम नहीं होने पर भी दिखना इसी को मिथ्या कहते हैं यद असत भाषमान तद मिथ्या स्वप्न गजा ऐसा कहते हैं पंचदशी में यद असत किन्तु भाषमान दिखता है किन्तु नहीं है उसी को ही स्वप्न बोलकर ए उसी को ही मिथ्या कहा जाता है जैसे स्वप्न गज नहीं होने पर भी दिखना सहकारी, सहकारी ये मैं... भाष्य में जो कहा था नीचे से द्वितीय पंक्ति में ये संगत वो भवती जिनके साथ स्वप्नों में जाकर के मिल करके कुछ देख रहा है बोल करके मान रहा है टीका में उसको कहा था सहाय विहीन नीचे से तृतीय पंक्ति में टीका में है सहाय यद्यपि सहाय विहीन सुप्त कोई साथ में नहीं थे अकेला गया था बिस्तर में सोने के लिए स्वप्न में देखता है दो चार व्यक्ति मिलकर के कोई कार्य कर रहे हैं ये सब सहकारी हो जाएगा अथवा जागृत अवस्था में कोई पदार्थ को चक्षु के द्वारा ग्रहण करने के लिए चक्षु इंद्रिय चाहिए स्वप्न में वो चक्षु इंद्रिय कार्य करेगा ये चक्षु इंद्रिय कार्य नहीं करेगा करण नहीं रहा ठीक है दूसरा है कि प्रकाश चाहिए चक्षुर इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने के लिए जागृत में चाहिए इसको सहकारी कहा जाता है स्वप्न में तो यह प्रकाश नहीं है तो ये भी सहकारी हो सकता है तो टीका के अनुसार जो भाष्य के लेंगे तो पहले बाकी लोगों के साथ मिल करके कोई कार्य कर रहा था वो सहकारी नहीं तो ऐसा बस दिन में जैसा देखता है स्वप्न में तो ये आलोक इत्यादि को सहकारी मान लिया जाएगा ये भी हो सकते हैं। स्वप्न दर्शन मिथ्यात्म सिद्ध मित्यर्थ और ये मांडूक्य कार्य कार बार बार कहेंगे ये जागृत भी ऐसे ही मिथ्या है तो जैसे ये स्वप्न ये मिथ्या है ऐसे ये जागृत भी मिथ्या है कोई सहकारी नहीं है किंतु कल्पना करता है कोई कारण नहीं है ये सब भी कल्पित होते हैं जगत में कितना सत्य तो बुद्धि हम लोग बैठा लेते हैं स्वप्न मिथ्यात्व हेतुअतरम आह स्वप्न मिथ्या इसमें दूसरा हेतु कहते हैं हेतुअंतरम आह भाष्य में यहीश्च संगतव भवती नीचे से द्वितीय पंक्ति में ये पंक्ति हम लोग देख लेते हैं उसी को कहते हैं यही संगत्व भवती तेर गृह जिनके साथ वो रात को स्वप्न अवस्था में मिलता है संगत अर्थात तो उनके साथ मिलन होता है ते ही वो जो सब स संगत वाले उनके द्वारा गृहियत गृहियत स्वप्न दृष्टा स्वप्न देखने वाला उन लोगों के द्वारा भी ये देखा जाना चाहिए तो न चो गृह वो सब ग्रहण नहीं करते टीका में पूर्व पक्ष कहेगा ये जिनके साथ स्वप्न में मिला था तो आप कहते हैं कि वो लोग तो इसको ग्रहण नहीं किए तो कैसे ग्रहण नहीं किए वो लोग सब ग्रहण किए हैं तो सिद्धांत योग क्या कहेगा अगर ये लोग ग्रहण किए अभी चलिए पूछते हैं वो लोग कहेंगे क्या नहीं कहेंगे इसलिए भगवान जो विश्व रूप का विचार में आया है ना वहां वो केवल अर्जुन को ही दिखा वो विश्व रूप बाकी किसी को ये सब नहीं दिखा अच्छा टीका में स्वप्न दृष्टा न चाह गृह अस स्वप्न दृष्टा गृह तो बिजली यदि संगतो वो भवती ते गृह तो अर्थात ये हेतु हेतु मत भावादि लिंग हो जाता है अर्थात तो जहाँ अनिश्चित गम्यमान होता है वहाँ इस प्रकार अगर आप आते तो हम लोग जाते तो ये विधलिंग प्रयोग कर देता है तो ये विधलिंग क्या क्योंकि अर्थात हेतु हेतु मत भाव और अनिश्चित गम्यमान होने पर इसलिए जो लिंग लकार का ये वृत्ति में, में कहते हैं ना हेतु हेतु मत भावादि लिंग विषय लिंग सियात क्रियायाम अनिस्पत हो तो ऐसा स्थान पर लिंग, तो लिंग लिंग में वो अर्थात तो हो सकता है कहीं नहीं भी हो सकता है तो निश्चित अनिष्पत्ति तो लिंग तो निश्चित अनिष्पत्ति लिंग में लिंग में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है वो तो खाली वाक्य प्रयोग कर देगा अच्छा क्योंकि लिंग में जब वाक्य प्रयोग करेगा भविष्य कालो को रिंग में भी भविष्य कालो को रख करके यहाँ दोनों अर्थ में हो सकता है टीका में सहदर्शी भी अगृह मणत्व स्वप्न द्रष्टुर असंप्रतिपन्न आसंख्य पूर्व पक्ष कह रहा है कि सहदर्शी भी अगृह मणत्व स्वप्न द्रष्टु स्वप्न द्रष्टुषि स्वप्न का अगृह मणत्व सहदर्शी के द्वारा स्वप्न में पांच व्यक्ति खड़े हो करके गंगा जी में कुछ पदार्थ देख रहे थे वो बाकी चार हो गए सहदर्शी वो सहदर्शियों के द्वारा ये स्वप्न दृष्टा ग्रहण होना चाहिए सिद्धांति कहा और कहा कि ऐसा तो किन्तु ग्रहण नहीं होता पूर्व पक्षी कहता है कि ये असम प्रतिपन्न ये बात ठीक नहीं है स्वप्न दृष्टा सहदर्शियों के द्वारा देखा नहीं गया ये बात आपका ठीक नहीं है असम प्रतिपन्नम सिद्धांति उसका उत्तर देता है भाष्य में इति उपलब्धवृहित स्वप्न दृष्टा अगर गृह होता सहदर्शियों के द्वारा अगर गृहत होता तो ये सब सहदर्शी क्या बोलते कि तवाम तुमको आज तत्र उपलब्ध बंत गंगा तट पर आज हम लोग तुमको देखा वयम हम लोग बाकी चार सहदर्शी वो लोग कहते इति ब्रुयू वो लोग कहना चाहिए इन्तु नहीं कहते ये लिंग का प्रयोग हुआ ब्रुयू न चाहे तो आगे भाष्य में कहते हैं किंतु ऐसा तो नहीं है वो लोग कहते नहीं कि हम लोग आपको देखा गंगा तट पर हम लोग पांच मिलकर के वो देख रहे थे वो ऐसा वो लोग नहीं कहते मैं, मैं है में पूर्व पृष्ठ में है पुरुषातर संवाद अदर्शना देशांतर प्राप्ति द्वारा स्वप्नदर्शनमी वक्त अशक्यवाद अंतरव स्वप्न इति उचित देश कालाभा तिथ्यात्म सिद्धमित उपस पुरुषातर पुरुषांतर से अदर्शना जो बाकी पांच चारों के साथ मिलकर के गंगा तट पर वो विद्यमान होकर के कुछ पदार्थ का ग्रहण कर रहा था गंगा जी में वो पुरुषांतरों का संवाद नहीं है वो लोग सब नहीं कह रहे हैं कि हम लोग आपको देखा था संवाद अदर्शनार्थ संवाद सम्मति पुरुषांतरों का सम्मति नहीं देखा जाने पर देशांतर प्राप्ति द्वारा स्वप्न दर्शनम इति वक्तुम इसलिए अन्य देश को अन्य स्थान को जाकर के स्वप्न का दर्शन किया जाकर के अर्थात यहां सर्वता शरीर में जाकर के स्वप्न दर्शनम अशक्यवाद इसलिए अंतर एवं स्वप्न इति इसलिए स्वप्न दर्शन था अंतर शरीर का अंदर में ही मन की स्थिति सभी देखा जाता है इति इसलिए उचित देश कालो अभाव उचित देश कालो ये सब नहीं है उचित देश काल नहीं होने से तन मिथ्यात्म सिद्धम स्वप्न दर्शन मिथ्या स्वप्न में जो पदार्थ सब दिखते हैं वो सब मिथ्या इति उपसंगरति उपसंगार करते हैं भाष्य में तस्मान न स्वप्ने इसलिए स्वप्न में देशांतर नहीं जाता है अर्थात तो जहाँ वो सोया है उधर ही शरीर का अंदर में ही ये स्वप्न का अनुभव करता है मन हम्म श्लोक उच्चारण करिए द्वितीय श्लोक है आगे टीका में कहते हैं स्वप्न दृश्य न मिथ्यात्वे मिथ्या हेतुअंतरम आह जो स्वप्न दृश्य है वो मिथ्या है इसमें दूसरा हेतु भी कहते हैं अभा रीना शूयते न्यायपूर्वक वैतथ्यं तेना स्वु प्रकाशित अच्छा लिखना है हम तो लिख दिया ना पढ़ इसलिए वै तथ्यम तेन वे प्राप्तम आगे स्वप्न स्वप्न आहु प्रकाशित स्वप्न लिखना है प्राप्तम के आगे स्वप्न लिखना स्वप्न लिखना है स्वप्न अन्वय रथादीनाम रादीनाकूय तेन वै वैप्न प्रकाशित आहु तेन वै स्वत वैध्यम इति प्रकाशितम इति आहु इस प्रकार से वीति का अध्ययन करना पड़ेगा ये बृहदारण्य में एक मंत्र आता है न तत्र न रोगा न पथ न तत्र रथा न रथ योगा न तो इस प्रकार की कहा जाएगा अर्थात तो स्वप्न में कोई ये रथ भी नहीं है कोई रथ योगा रथे न युज्य रथ योग अशोक न पथ वो सब कुछ नहीं है न तथा न रथ योगा न पंथा पंथान प्रथमा प्रथमा न त्र रथा न रथ योगा न पंथा पंथान इस प्रकार के है अथ तो ये रथान रथ योग पथ सृजते इस प्रकार के पूरा मंत्र है स्वप्न में ये पदार्थ नहीं होते हैं किंतु देखता है देखने से इसलिए वहा का जाता है इसलिए देखने वाला उसको सब सृजते सृष्टि करता है जो देखता है वही सृष्टि करता है स्वप्न में दृष्टि सृष्टि वाला तो जितने प्रातिभाषिक है सब दृष्टि सृष्टि रज्जु में जो सर्प देखता है देखने वाला ही उसको बनाता है ये न्याय पूर्वकम युक्तिपूर्वकम वहा सिद्ध किया गया उसके ऊपर ये ब्रह्म सूत्र में भी चार सूत्र है संदेह सृष्टि राह ही इस प्रकार की ये आगे आगे चार आगे चार सूत्र हैं तेन वेई, तो उस निमित्त से ये क्या हुआ अर्थात युक्ति पूर्वक श्रुति भी ये बात को कहती है तेन वे स्वप्न प्राप्तम वैतथ्यम स्वप्न बीतथा है मिथ्या है ये प्राप्त हुआ इति प्रकाशितम इति आहु स्वप्न मिथ्या है इसी प्रकार की प्रकाशितम श्रुत्या स्वप्न मिथ्या है इसी प्रकार की श्रुति के द्वारा प्रकाशित हुआ आहु इस प्रकार की कहते हैं वेद को जानने वाले वेदांत को जानने वाले इस प्रकार कहते हैं श्रुति ही स्वयं कहती है प्रकाशितम दोपणी श्रुतिया इतिय आहु मनीषिण मनीषी लोग कहते हैं श्रुति के द्वारा प्रकाशित होता है स्वप्न मिथ्या क्यों कहते हैं युक्तिया न्याय पूर्वकम कहा गया टीका में न तथा रथा न रथयोगा न पंथानो भवंती इत्यादि तत्र तत्र रथा रथ योग न पंथानो भवंती ये जो श्रुति वहाँ है वो का वहाँ मुख्य तात्पर्य नहीं है कि ये जो दृश्यमान पदार्थों को मिथ्या सिद्ध करने का वहाँ श्रुतिका तात्पर्य है कि तो वहाँ कोई बाह्य पदार्थ स्वप्न में नहीं होते हैं। बाह्य पदार्थ नहीं होते हैं अर्थात तो जैसे जागृत अवस्था में कोई भी पदार्थ को ग्रहण करने के लिए चक्षु के द्वारा हमको चक्षु इंद्रिय चाहिए बाह्य प्रकाश चाहिए किंतु स्वप्न में ये बाह्य प्रकाश भी नहीं है चक्षु इंद्रिय ये जो गोलक ये भी नहीं है नहीं होने पर भी पदार्थ सब देखता है तो ये अगर कहा जाएगा कि प्रमाता भी जैसे जागृत में पदार्थ ग्रहण करता है ऐसे स्वप्न में प्रमाता ही ग्रहण करता है को, प्रमाता को बाह्य प्रकाश की आवश्यकता है इंद्रियों की आवश्यकता है वहां नहीं है वो सब तो इसलिए कैसे प्रमाता देख लेगा तो ये वहाँ श्रुति सिद्ध करती है कि स्वप्न में साक्षी ही दृष्टा है प्रमाता नहीं है तो, तो ये जो चैतन्य जो आत्मतत्व तो है ये स्वयं ज्योति है स्वयं ज्योतिष सिद्ध करने के लिए वो श्रुति है और अर्थात प्रसंग बसाती ये सिद्ध हो जाता है कि पदार्थ वहां नहीं है पदार्थ नहीं होने पर भी सृष्टि करके सहकारी के बिना भी देख लेता है इसलिए वो स्वयं ज्योति है ये सिद्ध करना तात्पर्य है किन्तु पदार्थ नहीं है सहकारी नहीं है ये तो अर्थात तो प्रसंग से वहां सिद्ध हो जाता है तो इसको यहाँ दे दिए वहाँ श्रुति का मुख्य कार्य है आत्मा में स्वयं ज्योतिष सिद्ध करने का बाह्य सहकारी के बिना भी आत्मा सब कुछ ज्ञान कर लेता है नहीं है तो तो ये अनुवाद हो जाता है तो। हाँ इसका नहीं है ये अनुवाद है ये अनुवाद है वास्तव में है में न मैं, तत्र रथा न रथ योगा न पंथा न भवंती इत्यादि श्रुतिया श्रुतिया स्वने स्वयं ज्योतिषत्मनो दर्शय त्रदश्यानाग्यदेशोतक न्यायपुरहसर श्रूयते न तत्र त्रथ न रथयोगगा न पंथानो भवन्ति पंथ तक मंत्र हो गया इत्यादि इदीश्रुत्या ये मंत्र के द्वारा स्वप्न में स्वयं ज्योतिष स्वप्न तो अवस्था में स्वयं ज्योति है स्वयं ज्योति अर्थात तो इतर ज्योति निरपेक्ष जैसे बाहर ज्योति होता है जागृत अवस्था में इंद्रिय ज्योति है वो सब वहाँ नहीं है दर्शय दर्शयंत्याम, दर्शयंत्याम सत्याम श्रुति के द्वारा ये दिखाए जाने पर तत्र दृश्य जो दिखते हैं कौन रथादी उनका अभाव क्यों अभाव है योग्य देशादी अभाव्योतक अभाव न्याय योग्य देश काल इत्यादि नहीं है सहकारी नहीं है कर्ण नहीं है इसलिए ये पदार्थ भी नहीं रहेंगे ये न्यायपूर्वक श्रुति में वहाँ दिखाया गया अत न्याय न प्राप्त स्वप्न दृश्य भावना मिथ्याम अन्यापरिया प्रकाशित ब्रह्म विदो वे इसलिए तेन न्याय तेन न्याय न अर्थात पदार्थ नहीं होने पर भी सब दिखते हैं इस न्याय से प्राप्त में स्वप्न दृश्य भावना मिथ्यात्म स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों का मिथ्यात्व अस्थि एवं इस प्रकार की अन्य परया या श्रुतिया प्रकाशित श्रुति वहाँ अन्य पर है उसका कहना है स्वयं ज्योतिष किंतु स्वयं ज्योतिष तो तो कहने वाला श्रुति के द्वारा भी ये भी प्रकाशित तो हो जाता है ये भी वहाँ सूचित तो हो जाता है तथा तो स्वप्न भावाना मिथ्यात्म श्रुति युक्ति भ्याम सिद्धम इत्य इसलिए स्वप्न में जो पदार्थ सब दिखते हैं वो मिथ्या है ये श्रुति और युक्ति के द्वारा सिद्ध होते हैं देश काल का अभाव होने से मिथ्या मिथ्या होगा न देश काल कालो अभाव होने से तर्क देता है ना जिसका देश कालो संभव है उसको मिथ्या कैसे कहेंगे यहाँ सामने में पर्वत है उसका देश इतना बड़ा है काल अभी दिख रहा है तो देश कालो जहाँ संभव है तो वहाँ मिथ्या नहीं कहा जाएगा देश कालो संभव नहीं होने से ही मिथ्या कहते क्यूँकी पूर्व दोष लोग में कहा ना तो पहले कहा कि अंतस्थान तो भावान समृद्ध हेतुना ये उचित देश नहीं है अदीर्घ कालर्घ काल से गेशान न काल का उचित नहीं उचित काल नहीं ये दोष लोग के द्वारा कहा गया इसी हेतु से मिथ्या होगा टिका में श्रुति युक्ति भ्याम सिद्धमित अर्थ स्वप्न पदार्थ का सब मिथ्या, मिथ्या है हेतुअन्तर लोकस्य दर्शयति से दर्शयती श्लोक ये श्लोक हेतुअन्तर तो पर अर्थात पहले जो हेतु कहा गया था उचित देश प्रथम श्लोक द्वितीय श्लोक उचित काल इसका अभाव होने से मिथ्या ये किंतु अलग हेतु कहता है ये तो श्रुति कहती है श्रुति ऐसा सीधा कहती थी दर्शयती भाष्य में इत स्वप्न दृश्या भावा हा। इस कारण से भी स्वप्न में दिखने वाले जो पदार्थ वो सब टीका में इत शब्दार्थ में बे इत अर्थात अस्मत्ण से भी स्वप्न में दिखने वाले पदार्थ मिथ्या होते हैं किस कारण से इत जो कहा गया उसी को अभी आगे व्याख्यान करते हैं इत अर्थात अस्मत कारण तकस्तार तो तो उसको आगे भाष्य में कहते हैं यह तो रथादीनाम यथादीना स्वप्नदृश्या न्यायपूर्वक युक्तितः श्रुतौ न हेतु देते हैं यतः क्योंकि हेतुते एव रथादीनाम रथादी स्वप्नदृश्या स्वप्न में दिखने वाले क्या चीज़ रथादी का शूयते रथा दीना। रथा अभाव रथादि नाम रथादि नाम अभाव रथादि का अभाव यह अर्थाध्यास है ज्ञान ज्ञानाध्यास है रथादि का अभाव अभी रथ का, का अभाव कहते हैं रथ ज्ञान का अभाव नहीं रथ का अभाव इसको कहा जाता है अर्थाध्यास अर्थ ही नहीं है और वहां भाष्य में कहा गया यतो तो अभावच्छ रथादिनाम रथादि नाम अभाव आगे करके ज्ञान ज्ञानाध्यास अर्थात जो रथ का जिसे में रज्जु में सर्प देख रहा है वो वास्तविक वहा सर्प है क्या नहीं, नहीं है तो सर्प किंतु वहाँ दिखता है कहते हैं कि ये अर्थ का अध्यास कर दिया अध्यास अर्थात आरोप अतस्विन तदबुद्धि अतस्विन जहाँ नहीं है वहाँ तदबुद्धि वो दिखना इसको अध्यास कहते हैं वहां सर्प नहीं है किन्तु सर्प दिखना इसको कहेंगे अर्थाध्यास अर्थस्य विषय से अध्यास आरोप तो ज्ञान यहाँ हो रहा है उसको रज्जु ज्ञान होना चाहिए किंतु रज्जु ज्ञान के जगह में क्या ज्ञान हो जाता है सर्प ज्ञान इसको कहा जाएगा ज्ञानाध्यास इसी को यहाँ भाष्य में यह तो रथा दिनाम। रथा दिनाम अभाव रथादिनाम रथादिनाम अभाव कहने से अर्थाध्यास ज कहने से ज्ञानाध्यास ये दोनों कहा जाता है के अंदर में ही ज्ञान ना ना अर्थाध्यास विषय ज्ञान यहाँ तो उसको होना चाहिए कि रज्जु ज्ञान किंतु हो रहा है सर्प ज्ञान वहाँ विषय होना चाहिए रज्जु किंतु दिख रहा है सर्प विषय विषय जागर में ज्ञान अंतकरण मतलब अंदर में तो ये दोनों अलग अलग है टीका में ज्ञाभावे ज्ञान भाव अर्थ ज्ञान श्यातम असत्व इति च वक्तुम चेय नहीं रहेगा तो ज्ञान भी नहीं हो पाएगा वस्तु तो नहीं है तो ज्ञान कहाँ से आएगा ज्ञान भाव अर्थात ज्ञान श्या श्रुतम असतम इसलिए ज्ञान भी असत असत्य तो अर्थात ज्ञान भी ज्ञानाध्यास है क्योंकि श्रुति कहती है न तथा रथा न रथ योगा न पंथान भवंती ये सब अर्थ का अध्यास कह दिया वहाँ कुछ नहीं है नहीं है तो ये अर्थ का अध्यास कहने से अभी आक्षेप से आएगा कि ज्ञान का भी अध्यास क्योंकि जहाँ विषय नहीं है वहाँ ज्ञान वास्तव होगा क्या नहीं होगा इसलिए आर्थिक शाब्दिक अर्थाध्यास और आर्थिक ज्ञानाध्यास अर्थ से प्राप्त हुआ शब्द से साक्षात नहीं विचार करने से प्राप्त होता है इसको कहते हैं आर्थिक ज्ञाभाव ज्ञान भाव ज्ञा नहीं है तो ज्ञान भी नहीं होगा होने से अर्थात तो विचार करने से क्या होगा ज्ञान असत्व ज्ञान भी मिथ्या है असत्व अर्थात मिथ्या इतनी वक्तुम भाषे में जो कहा जाए ना यह तो अभाव ये च का अर्थ ज्ञानाध्यास कहते हैं और अभाव से अर्थाध्यास कहा जाता है टीके में श्रुयते न तत्र सुतो इति संबंधः भाष्य में कहा गया श्रुयते स्वप्नदृश्या श्रुयते का अर्थ टीका में कहते हैं न नुतौ न त्र रुति में सुना गया न्यायपूर्वक श्लोक मेका गया न्यायपूर्वकं न्यायपूर्वक श्रूयते उसे व्याख्या करते हैं युक्ति भाष्य में तृतीय पंक्ति में युक्ति श्रुत न त्रथा युक्ति से कहते हैं न्याय युक्ति से न्याय क्या है टीका में कहते हैं योग्य अभाव युक्ति योग्य देश नहीं है तो देशादि आधिपद से काल योग्य भी नहीं है टीका में तर ही न्याय अर्थ किम अन्या श्रुतः क्रियते त्र अगर श्रुति न्याय से यह अर्थ सिद्ध होता है फिर अन्य पर श्रुति जो कि स्वयं ज्योतिष कहने वाले श्रुति तो फिर इसको कहना क्या जरूरत है वो तो आपको आर्थी को प्राप्त हो जाता है तो इसलिए श्रुति क्यों कहेगा कि ये मिथ्या है स्वप्न पदार्थ श्रुति का कारण वहां कार्य है कि स्वयं ज्योतिष सिद्ध करना वो करे श्रुति क्यूँ इसको कहेगा ये अभी है भाष्य में परया ते न, तेन न अंतस्थन संवृतवादि हेतु प्राप्त वैतथ्यम तदनुवादीन श्रुत्या स्वप्न स्वयं ज्योतिष प्रतिदनपरया प्रकाशित आहुर ब्रह्म इसलिए न्याय न हेतुना अंतस्थान अंतस्थान पहले कह दिया गया था टीका में अंतस्थान अंत शरीर मध्य अंत का अर्थ शरीर मध्य स्थानम का अर्थ नाड़ी नाड़ी लक्षण अंत स्थान अर्थ शरीर का बीच में नाड़ी नाड़ी में मन रहता है तभी स्वप्न दर्शन होता है तेन अंत स्थान समृत्तवादिभाष्य में आ गए समृद्ध स्वादी जो अंत स्थान में होता है नाड़ी के अंदर में अनुभव करता है इसलिए स्वप्न दृश्य सब ये तो तर्क से प्राप्त हो गया तो फिर श्रुति क्यों कहेगा कि तद अनुवादी इसको अनुवाद करती है साक्षात नहीं कहती है स्वप्न स्वयं ज्योतिष प्रतिपादन ये जो दृष्टा है स्वयं ज्योति है स्वप्न का दृष्टा साक्षी होता है वो स्वयं ज्योति अर्थात इतर ज्योति निरपेक्ष उसको देखने के लिए कोई कर्ण नहीं चाहिए कोई बाह्य ज्योति इत्यादि नहीं चाहिए ये ये श्रुति स्वप्न सो, पदार्थ मिथ्या अंश में अनुवादिने नहीं नतत्र था और स्वयं ज्योति अंश में प्रमाण है स्वप्ने स्वयं ज्योतिष प्रतिपा पर, पर स्वयं ज्योतिष प्रतिपादन करना वह श्रुति का मुख्य कार्य है किन्तु ये जो प्राप्तम प्राप्त वैतथ्य प्रकाशितम अनुवाद रूप से वो भी कह दिया गया में प्रत्यक्ष नहीं है अन्य किसी प्रमाणांतर से जो प्राप्त है उसको कहना है इसको अनुवाद कर अनुर्त पश्चात प्रमाणांतरण ये ज्ञातस्य कथन अनुवादन ज्ञातस्य कथन अनुवाद जैसे कहते हैं ना पर्वतोविमान तो पर्वतो तो दूसरा आदमी को भी दिखता है उसको भी चक्षु से दिखता है अभी अनुमान प्रमाण के आप चल रहे हैं वहाँ पर्वतो वनिमान कहना क्या जरूरत है तो दिखता है खाली आपको सीधा कहना चाहिए बनीमा इसलिए कहते हैं पर्वत अंश में अनुवाद अदान प्रमाण ज्ञात से पुनर्कथनम अदात पश्चात पश्चात कस्मात् कहते हैं कि ज्ञातस्य पश्चात ज्ञान होने के बाद किस ज्ञान हुआ कहते हैं प्रमाणातरेण टीका में त्र अति सूक्ष्म समृद्धवकुचित अवस्थनम पर्वतादीना उपलभ्यते तत्र अर्थात स्वप्न अवस्थाएं अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म में नाड़ी के अंदर में समृत संकुचित संकुचित टिप्पणी में, में दे दिया स्व योग्य देश वृत्तिवेन इत अपना जितना देश चाहिए पर्वतों को जितना देश चाहिए उतना देश वहां नहीं है तो इस प्रकार के क्योंकि वही उपलब्धि होता है ततच उचितेश योग्य काला इत्यादी प्रागुक्तेन हेतुना प्राप्त स्वप्नदृश्या वैतथ्यम प्रकाशितमिति तदे तदनुवादीनियाुत्या प्रकाशित क्योंकि ततची काल ये सब हेतु के द्वारा योग्य उचितदेश्य उचितदेशन अंतस्थान उचित काल अभावेश न पश्य अदीर्घ काल सेलोक योग्य काला अभाव इत्यादि न प्रागुप्तना प्रथम और द्वितीय कारिता के द्वारा पहले जो कहा गया प्रागुप्ते हेतुना हेतु स्वप्नदृश्यानां प्राप्त स्वप्न दृश्य स्वप्न में दिखने वाले पदार्थ ये मिथ्या है ये प्राप्त हैं तदेव तो वही जो ये हेतु से प्राप्त हो गए विचार करने से तर्क से जो प्राप्त हो जाते हैं तदनुवादिन्याुत्या प्रकाशित वो श्रुति के द्वारा भी कहा जाता है आहुर ऐसे ज्ञानी लोग कहते हैं जागृतावस्था आदि प्रकाशना बाघादीज्योतिषाच विद्यम्वाद आसनाद्यवहार से तमित आत्मचैतन्य निबंधनों व्यवहारों न निर्धारित शक्य अभी यहाँ शंका ये लाते हैं कि आप आत्मा स्वयं ज्योति है साक्षी किसी पदार्थ का प्रकाश करने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं करता है जो इंद्रिय अंधकार में घट को प्रकाश करने के लिए प्रकाश के ऊपर बाह्य प्रकाश के ऊपर निर्भरशील है किंतु साक्षी इसी प्रकार के प्रकाश करने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भरशील नहीं है इसको कहा देता है स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश कह देते है तो इसको सिद्ध करने के लिए स्वप्नों में वहां विचार किया गया कहते हैं अब जागृत ये जो साक्षी है वो स्वप्नों में स्वयं ज्योति होगा और जागृत में स्वयं ज्योति नहीं रहेगा जो स्वयं ज्योति है वो तो, तो सर्वदा स्वयं ज्योति रहेगा तो जागृत में कैसे स्वयं ज्योति नहीं रहेगा अगर जागृत में स्वयं ज्योति है अब जागृत में नहीं दिखा करके स्वप्न में क्यूँ जा रहे हैं दिखाने के लिए ये शंका होने से इसका उत्तर देते हैं जाग्रत अवस्था आदित्य आदि प्रकाशानम जागृत अवस्था में कहेंगे आप जाग्रत अवस्था में घट को कैसा देखते हैं तो कहेंगे ये प्रकाश है ना आदित्य प्रकाश है और चक्षु है ये सब कह देगा तो कहेंगे अंधकार में आदित्य प्रकाश भी नहीं है चक्षु भी कार्य नहीं करेगा फिर जब अंधकार में ये कैसे जानते हैं कुछ इसलिए यहाँ कहते हैं आगे बाघ ज्योतिषा अंधकार में बाघ ज्योति होता है कहा हो भाई पूछने से दूसरा क्या देता है तो यहाँ ओ गंगा जी का किनारे में भी बैठा हूँ कहता है। तो ये इस प्रकार की जो कहते हैं ये बाघ भी ज्योति है विद्यमान हो तो जागृत अवस्था में आदित्य प्रकाश और बाघ ज्योति ये सब विद्यमान है और इससे इस आसन आदि व्यवहार से तन संभवत ये जो आसन आदि व्यवहार है तन निमित्त आसनादि व्यवहार से तन निमित्व ये ष्ठी हटाने से आसन आदि व्यवहार तन निमित्त तन निमित्त में कैसा समास कहेंगे आसन आदि व्यवहार को कहेगा तस्य निमित्त आसन आदि व्यवहार से तन निमित्व संभवत देखिए बाक्य क्या है जाग्रत अवस्थाया आदित्यादि प्रकाशा बागादि ज्योतिषा च विद्यम यहां तक पंक्ति स्पष्ट है होने से व्यवहारस्य व्यवहार से ऐसा संभव है कौन निमित्त होगा व्यवहार का जाग्रत अवस्था में आदित्य प्रकाश और बागादि ज्योतिष ये सब आसनादि व्यवहार के लिए निमित्त बन जाएंगे तो इसलिए तन निमित्तम तन निमित्तम आसनादि व्यवहार ते तस्य निमित्त होगा तद तो अर्थात वो आदित्य प्रकाश बाघादि ज्योति निमित्त है जो आसनादि व्यवहार का संभवत इसलिए आत्म चैतन्य निबंधनों व्यवहारों न निर्धारित शक्य आत्मचैतन्य निबंधन मूल कारण आत्म चैतन्य उत्म चैतन्य निबंधन यश्य व्यवहार से तो निर्धारित तुम न सके व्यवहार का निमित्त आत्मचैतन्य है ये निर्धारण नहीं हो सकता जागृत में कौन जानता है जागृत में जितने सारे व्यवहार करने वाले आत्मचैतन्य इसका निमित्त है कौन जानता है सब तो कहते है मैं करता हूँ ये प्रकाश ला दिया ये मेरे पास है वो मेरे पास है उसके लिए कहते हैं तो ये निमित्त है जागृत अवस्था में निर्धारण नहीं हो पाएगा स्वप्न पुनः सूर्यादि अभाव व्यवहार दर्शनापेक्ष आत्म चैतन्य तन स्यतन निमित्त तो निर्णयात तत्मन स्वयं ज्योतिष प्रतिपादय न त्रदति में सूर्यादी रहेंगे ये जो जागृत सूर्य ये सब नहीं, नहीं रहेंगे सूर्यादि अभाव व्यवहार दर्शना स्वप्न में कितु व्यवहार करता है व्यवहार दर्शनापेक्ष व्यवहार करेंगे तो उसके लिए निमित चाहिए। ता निमित्त चाहिए निमित्त तमित्त तो अपेक्ष आत्मचैतन्य तमित्व निर्णयात इसलिए आत्मचैतन्य ही तिमित्व व्यवहार का निमित्त आत्मचैतन्य तन निमित्व तन निमित्त व्यवहार से यहाँ तो षष्टी हो जाएगा आत्म चैतन्य ती व्यवहार का निमित्त स्वप्न में ये तत्र तत्म स्वयं ज्योतिष्व प्रतिपादयितुम् इसलिए आत्मा स्वयं ज्योति है ये प्रतिपादन करने के लिए न तर इत्यादि श्रुति है ये श्रुति तो देखना पड़ेगा ना किस जगह पर उभरी कह रहे हैं निमित्तम तन निमित्त ये तत्पद से आदि आदि ज्योति अथवा बागज्योति ज्योति से अन्य पद है क्योंकि व्यवहार से तिमित ये दोनों में संबंध है षष्टि हटाने से तन निमित्त हुआ व्यवहार तन निमित्त तया तत्पर न्याय सिद्धम तया तया श्रुतिया तत्पर या तत्परयाष पर न्याय सिद्धम ये तर्क से सिद्ध होता है स्वप्न मिथ्यात्म अनुबदन्य तत्प्रति प्रकाशित तो पर ये जो श्रुति है उसके द्वारा न्याय सिद्धम स्वप्न मिथ्यात्म न्याय से सिद्ध हुआ स्वप्न मिथ्या इसको स्वयं ज्योति पर जो श्रुति है वो अनुबदन अनु अनुबदन करने वाले अनुबदंत अनुबदी ये श्रुति स्त्रीलिंग होने से अनुबदंती ये घीप हुआ क्षत्रि होकर के घीप हुआ अनुबदंती तिपादित प्रकाशित श्रुति के द्वारा तद अतिपादित तद श्रुतिया श्रुति के द्वारा वो प्रतिपादित नहीं है ये जो स्वप्न मिथ्यात्म तो ये श्रुति का प्रतिपादन का मुख्य तात्पर्य नहीं है तो नहीं होने पर भी प्रकाशितम अर्थात तो स्वप्न मिथ्या है ये प्रकाशित हो गया तथा तो च्रुति युक्ति भ्याम प्रतिपन्नम स्वप्न मिथ्यात्म तो इतनी दृष्टान्त सिद्धि इसलिए श्रुति और युक्ति के द्वारा स्वप्न मिथ्या ये सिद्ध हुआ यहाँ तक तृतीय कार्य ये पूरा हुआ अर्थात स्वप्न मिथ्या है ये सिद्ध करते हैं कभी नहीं तो ये जो लोग सुति को इतना मतलब अभी विचार करके इसका स्पष्टता नहीं हुआ वो लोग कभी कभी विवाद कर देंगे स्वप्न क्यों मिथ्या होगा तो इसके लिए ये तीन कार्य आवश्यक हैं तो स्वप्न मिथ्या है देखिए ऐसे सब निर्णय किया गया अच्छा आज यहाँ तक कल ये पाठ नहीं हो पाएगा एक दिन के लिए थोड़ा विशेष कार्य है अच्छा फिर परसों से चलेगा ओम मत पू मद पूरा पूर्णमुद